स्वात्मना च उत्तर पहला न अणु अतछ्रुते चेन्न न अधिकारा दूसरा स्वात्मना च उत्तर तीसरा अविरोध चंदन वोथा अवस्थित बैशेष्यात न अभ्युपगमान हृदय ही पांचवा गुणाद वालोकवत छठवा को गंधवत तथा चर्शयत पृथ गुप दो तीन अट्ठाईस यहां तक डिटेल में ये सिद्ध किया कि जीव अणु ही है और फिर अंतिम दो अध्याय के तीस दूसरे पाद का सूत्र जब बोले यहां तक तो शंकराचार्य ने भी मान लिया जीव अणु है अवतीसवें सूत्र में शंकराचार्य ने कहा तदगुणसारद व्यपेष प्रागवत में नहीं नहीं नहीं, नहीं जीव अणु नहीं है <laughs> बदल गए तो जीव अणु है और कर्ता शास्त्रार्थवत्ता दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का तैतीसवा सूत्र वो करता है भोगता है तथा करते तो भोक्तृत्व ज्ञातित्व निज धर्म का पद्म पुराण कहता है और जोत एव दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का अठारहवा सूत्र वो ज्ञाता भी है अथ जो वेदेदम जिग्राण सा आत्मा छादोग्योपनिषद आठवें प्रपाठक के बारहवें खंड का चौथा मंत्र तो इस प्रकार ये हम जीव भगवान के अंश हैं उनके दास हैं, वो हमारा स्वामी है वो हमारे और माया का अध्यक्ष है इस प्रकार ये तीन तत्व अनाद्यनंत हैं। तो इससे क्या हुआ तो आगे सुनो उस जगदगुरु श्री कृष्ण रूपी ब्रह्म तत्व को जान कर ही अज्ञान जाएगा दुख जाएगा अशांति जाएगी ज्ञान दो तमेव विदितिमृत्यु में तिन्हान अन्य पंथा विद्यते जनाय श्वेता चतुरोपनिषद छठवें अध्याय का पंद्रहवा मंत्र अतमे विदिति मृत्यु में तिना पंथा विद्य ये दूसरा मंत्र भी है वही मंत्र दोबारा भी लिखा है तीसरे अध्याय का आठवां मंत्र संयुक्त में तत्म भरते विश्वमी आत्मा बद्धते ते भोक्तृभाव मुच्चते सर्वपाश ही पहले अध्याय के का आठवां मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद उसको जान कर ही दुख जाएंगे शोक जाएगा अशांति जाएगी विश्वेक परवेषि तार्वाद मुच्यते सर्वपाशेता चतरोपनिषत चौथे अध्याय का सोलहवा मंत्र आजम ध्रुव सर्वतत्वर्शुद्धम ज्ञावा देव मुच्यते सर्वपाश्वेताशतरोपनिषत दूसरे अध्याय का पंद्रहवा मंत्र निो निम एको बहुनाम जो विदा काम तत्णम योग सांख्याधिगम्य ज्ञावा देंच्यपाशे अध्याय का मंत्र मंत्रेताशतरोपनिष तमीशानम बरदम देवीड्य चाई ये माम शांति मत्यंत चौथे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र एक उपी निष्क्रियाम बहु नाम एकम बीजम बहुधा जह हा उसको प्राप्त करके ही कोई सुख पा सकता है एको बशी निष्क्रििया बहूनाज कौती तमात्मस्थम ये नुप्य धीरास्ते शाश्वत नेतरेशा सेष्ठ अध्याय का मंत्र एको बशी सर्वूता एक बहुधा ज करो तमात्मस्थम धीरा तेजा शांति ते शाश्वती नेतरेशा कठोपनिषत् दूसरे अध्याय की दूसरी बल्ली का बारहवा मत्तेरहवा मंत्र नित्यो निम चेतन एको बहुनाम जो विदात्ति का श्य धीरास्ते शांति शाश्वती नेतरेशुर्दर्शन गूढ़ गुहां गह्बरेम पुराणम आध्यात्मगेन दें धीरो हर्ष शोको जहाँति कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का बारहवा मंत्र ये सब मंत्र कह रहे हैं कि भगवान को जान कर ही अज्ञान जाएगा सुख मिलेगा शांति मिलेगी ठीक तो भगवान को जानना चाहिए हा चलो कैसे जानोगे ना वेद मनुतेम बृहंतम वेद के द्वारा जानेंगे और कोई मार्ग नहीं वेद अनाद नित्य अपौरुषे हैं हा तो वेदों में चले है अपनी पादो जमनो गृहीता पश्चात चक्षुषोत्यकर्ण स वेद वेद्यम न चाहस्वेद था तमाहुराज पुरुषम महांतम चतर उपनिषद तीसरे अध्याय का वैसवा मंत्र उसको कोई नहीं जान सकता छुट्टी मिली क्यों न तत् गच्छति न भाग गच्छति नो मन केनो नोपनिषद पहले खंड का तीसरा मंत्र वहा इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकते इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता यदि मन से सुबे देती नूनम तम वे ब्रह्मणो रूपम अगर तुम के समझते हो कि मैं समझता हूँ भगवान को तो तुम्हारे समान कोई ना समझ नहीं है क्यों नोपनिषद दूसरे खंड का पहला मंत्र जस्मतम तस् मतम मतम जस् नेद सह अभिज्ञातम वि विज्ञातम अभिजानताम केनो निष्ठा दूसरे खंड का तीसरा मंत्र उसको कोई नहीं जान सकता एक बार जब देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की तो उनको अहंकार हो गया है मैंने जीत लिया राक्षसों को भगवान ने कहा लोगों को बीमारी पैदा हो गई इसका इलाज करना पड़ेगा तो ब्रह्म देवे भ्यो विजिज्ञे ते प्रादुर्बूव तेजानत किमिदम यक्ष मिति आकाश में भगवान प्रकट हुए इतना तेज देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ ये कौन है देवताओं ने कहा अग्नि से देखो भाई तुम बड़े तेज वाले हो जाओ देखो तुमसे हजारों लाखों करोड़ों गुना तेज है गए उन्होंने बड़े रोब से कहा तुम कौन हो भगवान ने कहा तुम कौन हो मैं मैं अग्नि हूं जाते तो भेगा तुम्हारा काम क्या है मैं सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दू एक सेकंड में अच्छा एक तृणम निदधे एक तिनका रख दिया तिनका सूखा कहन जलाओ हंसा अग्नि तिनका जलाने चला खुद ठंडा हो गया जीरो पर टेम्परेचर हो गया उसको आश्चर्य ये क्या हो गया वो खिसिया के भाग आया देवताओं ने पूछा कौन है वो मुझे नहीं मालूम वायु तो को भेजा वायु ने भी बड़े रोआब से पूछा तुम कौन हो भगवान ने तपाक से उत्तर दिया तुम कौन हो मैं वायु हूं वही तिनका रख दिया इसको हिलाओ ओ जड़ हो गया वायु वो भी लौट आया देवताओं ने कहा आप क्या करें तो राजा साहब के पास गए इंद्र के पास कह महाराज अब आप जाइए गाव जाता हूं मेरे समान कौन है जैसे वहां पहुंचा नहीं कि उसके पहले ही भगवान अलक्षित हो गए अंतर्धान हो गए और वहा उमा प्रकट हो गई योग माया आ, उनका भी तेज इतना बड़ा प्रणाम किया क्या माताजी आपके पहले जो यहां वो महापुरुष था वो कौन था तीन एक से लेकर तीन बारह तक केनोपनिषद इतनी बड़ी कथा कह रहा है और चौथे खंड के पहले मंत्र में योग माया उत्तर देती हैं सा ब्रह्मे की हो वो ब्रह्म था भगवान थे वो। ओ आप समझा तुम लोगों को अहंकार हो गया दाना कि मैंने जीता है तुम लोग कुछ नहीं हो उन्हीं की पावर से तुम पावर वाले बने हो जैसे यहां बड़ी बड़ी लाइट जल रही है रंगीली महल में पावर हाउस अगर अपने यहां से ऑफ कर दे तो सब जीरो बटे सो जज जद विभूति मत सत्पम तो भगवान को कोई नहीं जान सकता मुंडकोपनिषद भी कहता है न चक्षुषा गृह जिबाचा नपसा कर्मणा व तीसरे मुंडक के पहले खंड का आठवां मंत्र उसको इंद्रिय मन बुद्धि कोई नहीं जान सकते अरे कैसे जानेंगे यद बाचा नुदतम बाघ्युद्यदेव ब्रह्मी जन मन सा न मनुते जे नहुर्मोमतम चक्षुषा न पश्यति जे न चक्षुवश पश्यति याणिन प्राणित जे न प्राण प्रणीय ते के नार बार कह रहा है उसकी शक्ति से बुद्धि जानने का काम करती है मन सोचने का काम करता है इंद्रियां अपना अपना काम करती है वो उनके प्रकाशक कैसे हो जाएंगी प्रकाशक से प्रकाशित तो वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती इंपॉसिबल और विष्णु रीजन ये तो बात निबर्तनते प्राप्त मनसा सह उपनिषद दूसरे बल्ली का चौथा अनुभाग फिर दोबारा यही मंत्र आया है दूसरी बल्ली का नौवां अनुभाग और फिर ये ब्रह्मोपनिषद में मंत्र आया है ये सांडल्योपनिषद में भी ये मंत्र आया है इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं क्यों इंद्रिय व्यर्थ आर्थ परम मना मन सत्मा महान पर महत् परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषा अन्न परम किंचित साठा सा परागति कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का दसवां ग्यारहवा मंत्र